ज्ञान अनुपाति वाले सूत्र में नीचे लिखा है स न परमाणु पारोही एक में तो स सा के साथ पुलिंग है दूसरी में स पुलिंग है और दूसरा शब्द भी पुल्लिंग है परमाणु पारोही पहले में शब्द पुल्लिंग है और दूसरा नपुंसक है स न प्रमाणम ऐसा क्यों लिखा ऐसा होना चाहिए थे सप्रमाणा होना चाहिए थे या सप्रमाणम पहले प्रमाणम प्रमाणम पा छम थ्याजनम होना चाहिए था सारामा होता है या सारामा सा सीता होता है या सत्या बराबर होना चाहिए था भेद क्यों किया यहाँ पर एक नियम यहां होता है जहां सर्वनाम के रूप में होता है ना संध्या और सर्वनाम वहां तो लिंग वचन समान होते हैं जहां विशेषण विशेष होता है लिंग बचन विभक्ति तीनों समान होंगे संज्ञा सर्वनाम में भी लिंग बचन विभक्ति तीनों समान होंगे हो लेकिन जहां संज्ञा संजी के रूप में हो उद्देश्य विधेय के रूप में हो तो वहां लिंग बचन समान नहीं होते विभक्ति तो समान होगी लेकिन लिंग वचन समान नहीं होते राम राजा है ये संज्ञा संजी नहीं है नहीं संज्ञा सर्वनाम नहीं है ये या उस रूप में नहीं है प्रयोग यह विशेषण विशेष नहीं है संज्ञा संजी हो, वहाँ विभक्ति एक होगी बराबर समान होगी लिंग वचन समान नहीं होगी संज्ञा और सर्वनाम जहां प्रयोग होता है वहां पर लिंग वचन और विभक्ति तीनों बराबर होंगे जहाँ विशेष और विशेषण के रूप में दो शब्दों का प्रयोग वहाँ लिंग बचन और विभक्ति तीनों समान होंगे लेकिन विशेषण विशेष भीशेश नहीं हो और संज्ञा सर्वनाम भी नहीं हो तो वहाँ पर क्या होगा विभक्ति तो समान रहेगी लिंग बचन अलग हो जाएंगे तो इस कारण चाहिए आए क्या ना सप्रमाणम यहाँ स इसका सर्वनाम नहीं है प्रमाण का इसका क्या है विधेय है वो स उद्देश्य और विधेय इसको कहते हैं इसे वाक्य को प्रमाणम जो है वो उद्देश्य है और सब विधेय है या प्रमाणम विधेय है स उद्देश्य यहाँ पर एक को दूसरे नाम से कहा जाना उद्देश्य विदे कहलाता है तो इसमें लिंग वचन अलग हो जाएगा सीता राष्ट्रपति है ऐसा भी हो जाएगा प्रयोग सीता राष्ट्र अब राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग बनाना आवश्यक नहीं होगा वहाँ मांसक बना दो ऐसा भी हो सकता है यानी पद विशेष जब रहेगा ना तो उसका स्त्रीलिंग ढूंढना आवश्यक नहीं होगा वो तो उपुलिंग में ही प्रयोग हो जाएगा सीता ऐसी महारानी है यह होगा लेकिन अगर उसको गद्दी का अधिकार देगा ना तो सीता महाराजा है आचार्य शब्द होता है और आचार्य शब्द भी होता है जिसके नहीं होंगे ना वहाँ पर पुल्लिंग वाले ही प्रयोग हो जाएंगे फिर स्त्रीलिंग करना आवश्यक नहीं होगा यहाँ आचार्य है विशेषण विशेष होता है यहाँ संज्ञा संजी नहीं है उद्देश्य विधेय नहीं है उसको आचार्य बना दो जब उसको आचार्य बना दो ऐसे ही ना किसी को कुछ करना होता है ना बनाना नया उद्देश्य विधेय जब होता है उसमें लिंग वचन बराबर नहीं हो पाते अलग हो जाते नहीं। क्योंकि एक शब्द जो है किसी लिंग का होगा दूसरा शब्द किसी लिंग का होगा और वो ये है ये बताना होता है तो वो अपने अपने स्वरूप में ही रहेंगे विशेषण विशेष होता है उसी की विशेषता अर्थ नहीं भेद होगा जिसमें तो भेद नहीं हो तो विशेषण विशेष हो जाएगा वहाँ तो हाँ अगर आचार्य उसको पद बनाया जा रहा है ना उस पद पर तो आचार्य बोलेंगे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष को जैसे मान ले की मुख्यमंत्री है कौन है अब इसको मुख्यमंत्री ने नहीं, नहीं बोले मुख्यमंत्री ही रहेगी शीला वेन है कौन है आनंदी वेन है मुख्यमंत्री है इसको मुख्यमंत्री ने नहीं, नहीं बोले वो चलेगा आचार्य होता है इस कारण से कौन चल जाएगा मनुजान नहीं होता है तो वो अब इस में प्रयोग करें ऐसा नहीं, है।, नहीं है हाँ वो भी ऐसे रहेगा राष्ट्रपति होगा तो भी वही हो जाएगा राष्ट्रपति कोई मेला नहीं हुई ना अभी तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति कब हुई थी कहीं और थे क्या पता ही नहीं चला इसका तो तो पता पता है है। वो अभी भी तो ये कब थी ही यह नहीं। तो यहाँ पर इसलिए भेद दिया हुआ है प्रमाण। यहाँ विशेष विशेष रूप में किया हुआ है तो बिशेश सना प्रमाणी हाँ वो प्रमाण क्यों नहीं है इसमें होगा कि आप प्रमाण है इसके लिए होता है भवनता प्रमाणम अस्थि ऐसे वाक्य बा बनेगा कुछ शब्द होते हैं तो प्रमाण है और याद है कुछ है। पहले दूसरे भाव में नियम दिया हुआ है प्रमाण आदि कुछ ऐसे शब्द हैं ना जो अपने आप में उद्योगा त्यों रहता है उसके लिंग भजन बदलते नहीं है जैसे तुम प्रमाण हो तुम प्रमाणम ये भी हो जाएगा और यूयम प्रमाण ये भी होगा भगवान प्रमाणम ये भी होगा भगवंत प्रमाण ये भी होगा प्रमाणम नहीं बदलता ऐसे ऐसे और कुछ शब्द हैं जो नहीं बदलते हैं उसके साथ मंदिर हाँ मंदिर पूजा का स्थान है पूजा स्थानम या यजशाला पूजा स्थान है तो ये जिस साला स्त्रीलिंग में ही रहेगा पूजा स्थाना में ही रहेगा नहीं बदलेगा यानी एक को दूसरे का वो बनाते हैं जब पद देते हैं ये कहो हाँ यानी उस तरह का कोई वो देते हैं? है ना किसको कौन सा शब्द है उपाधि हम हाँ। उपाधि रूप में अगर प्रयोग हो वहाँ लिंग समान नहीं किया जाता है नहीं होता है। जिस लिंग का शब्द है वही रह जाएगा बराबर नहीं होगा तो किसी में भी हो जाएगा ये वही उपाधि वाला जब हो रहा है उद्देश्य विधेय जब रहेगा तो वैसे ये लिंग हो जाएगा ये जानना चाहिए यहाँ पर ऐसे संजय संजी बाकी आपको ऐसे मिलेंगे बहुत जगह शब्द जाना अनुपाती वस्तु सुन जैसे पुलिंग पुलिंगे तीनों ये ये संजय संजी है यहाँ अभाव प्रत्येक नमुना ये दोनों भी संज्ञा संजी में है ये लिंग नहीं बदले लेकिन इसमें देखो लिंग बदला हुआ है अनुभूत विषय असंप्रमोषा ये पुलिंग का है स्त्री और ये स्मृति स्त्रीलिंग का है विशेषण विशेष में ऐसा नहीं हो सकता था संज्ञा संजीव में लिंग बदलते हैं अलग अलग हो सकते हैं विभक्ति समान रहेगी यहाँ भी आगे ऐसी मिलेगा दृष्टानुसर्षेषा संज्ञान यहाँ स्त्रीलिंग है ये और वैराग्यम न पूछक लिंग है ये, ये। तो संज्ञा संजी में लिंग भेद होते हैं विभक्ति भेद नहीं होगा विभक्ति तीनों के समान रहते हैं संज्ञा संजी में विशेषण विशेष में और संज्ञा सर्वनाम में इन तीनों में विभक्ति एक ही होती है लिंग वचन बदलते हैं अभाव प्रत्यालम्बना वित्तीय निद्रा अभाव प्रत्यय आलंबना अभाव प्रत्यय का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है अभाव प्रत्यय का मतलब हो गया प्रत्यय कहते हैं कारण को प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को प्रत्यय के दोनों अर्थ होते हैं तो अभाव शब्द से इसको जोड़ेंगे अभाव रूप कारण का आश्रय लेने वाली जो वृत्ति है या अभाव रूप ज्ञान का आश्रय लेने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है अभाव से ज्ञान अर्थ जब लेंगे तो अभावात्मक ज्ञान का आश्रय लेने वाली यानी फिर इसमें विशेषण बनाने पड़ेंगे स्वप्न और जागरण के ज्ञान का के अभाव का आश्रय लेने वाली ज्ञान का अभाव फिर तो अभाव ही हो जाएगा प्रत्यय प्रत्यय अभाव अभाव प्रत्यय ज्ञान अर्थ में अभाव सब जोड़ेंगे तो फिर होगा ही नहीं कुछ फिर निद्रा वृत्ति नहीं बनेगी वो, सारी वृत्तियाँ ज्ञान होती है ज्ञान से वृत्ति नहीं होती है तो अभाव प्रत्यय प्रत्येक अर्थ का ले लेंगे ज्ञान अर्थ तो ज्ञान का जो अभाव है इसका आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति होती है तो अभी विरोध आ जाएगा क्योंकि किसी भी वृत्ति में ज्ञान का नहीं होता है अभाव तो इसलिए यहाँ अगर ज्ञान अर्थ लेना ही नहीं समझ में आ रहा है क्या थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा यानी स्वप्न और जागृत की ज्ञान का अभाव सर्वथा अभाव नहीं हाँ अभाव प्रत्ये में है न प्रतिशत कार्थ यदि ज्ञान करेंगे तो यहाँ पर होगा जागृत और स्वप्न के अभाव का आलम्बन करने वाली यानी जागृत में जो ज्ञान हो रहा है उसको छोड़ दिया और स्वप्न में जो जान होता है इन दोनों को छोड़ दिया इससे जो बच गया वो अभाव जान का अभाव यानी स्वप्न और जागृत की जान का अभाव वाला जान तो जान का आप यदि लेते हैं प्रत्यय का तो ये दो जोड़ने पड़ेंगे विशेषण इन दोनों का अभाव लेना है सर्वथा जान का अभाव नहीं अभाव प्रत्ये का मतलब हुआ प्रत्यय अभाव यानी ज्ञान का अभाव तो ज्ञान का अभाव कर देंगे तो वृत्ति नहीं बनेगी इसलिए वो अर्थ नहीं घटेगा तो उस अर्थ में यदि लेना है तो ज्ञान का अभाव का मतलब या कारण अर्थ ले लो, सिंदे लेना हो अ उसका आश्रय लेने वाली ज्ञान के अभाव का कारण का तमोगुण होता है जड़ तमोगुण के आश्रय से रहने वाली निद्रा है तमोगुण के आश्रय का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है ऐसे दोनों में से पैसा अर्थ कर सकते हैं इसका तो अच्छा है? अच्छा हाँ तो गया तो गया तो गया। हाँ स्मृति हो रही है ना अच्छा तो हाँ लेकिन ये तमोगुण का होता है आश्रय इसमें हाँ उसके आश्रय से होने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति होती है एक तो ये अर्थ हो गया तमोगुण का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है दूसरा होगा कि जागृत और स्वप्न जान के अभाव का आश्रय लेने वाली जो वृत्ति होती है वो निद्रा वृत्ति होती है दोनों में से कोई कैसा कर सकते है सा, सा साचा संप्रबोधि प्रत्येक प्रत्ये विशेषा वो जो निद्रा है वस्तुतः ज्ञान का अभाव नहीं है ये कहना चाह रहे हैं आगे कि जो सो जाते हैं गाड़ी निद्रा में वहाँ कुछ नहीं पता चलता है तो उसको कह रहे हैं कि वस्तुतः ऐसा नहीं है कुछ नहीं पता चलता है वहाँ पता चलता है कैसे साक्षात संप्रबोधे यानी उठ जाने पर उठने पर यानी जागने पर में जागने पर नींद खुल जाने पर जाग जाने पर प्रत्यवर प्रत्येका ज्ञान का, का अवमर्श माने स्मरण होने से उठ जाने पर सोने के बाद उठने पर ज्ञान का स्मरण होने से अवमरसात हाँ तो है, है प्रत्यवर स्मरण होने से प्रत्यमर्श स्मरण था यानी उसका स्मरण उठ जाने पर उसका स्मरण होने से वह क्या है प्रत्यय विशेष वो निद्रा वृत्ति जो है प्रत्यय विशेष यानी जान विशेष है कुछ नहीं उसको बाद में पता होता है, बाद में भी स्मृति नहीं आती है क्या हो रहा था नहीं होती जो बेहोश हो जाता है बेहोशी काल की स्मृति नहीं होती है निद्र की होती है यानी मैं सो ही रहा था और कुछ नहीं कर रहा था ये पक्का रहता है क्या कर रहा था ये नहीं हो, ऐसा नहीं होता है सो रहा था ऐसी स्मृति होती है बेहस में कुछ नहीं होता है क्या हो रहा था कहाँ था कैसा था कोई स्मृति नहीं होती उसमें इसलिए कहेंगे उठ जाने पर जाग जाने पर वह जो प्रत्यमर्श स्मरण होता है स्मरण होने के कारण प्रत्यय विशेष निद्रा भी कोई ज्ञान विशेष है कथम कैसे अब हेतु पूछ रहे हैं हेतु दे रहे हैं कि उसमें ज्ञान ऐसा होता, होता है सुखम आम अस्वापम बहुत अच्छी तरह से सोया आनंद मज़ा आ गया एकदम से इतना सोया अच्छा लगा और फिर कभी कभी होता है सुखम अहम अस्वापसम प्रसन्नम में मना बढ़िया अच्छी नींद आई और बिल्कुल तरोताजा हो गया यानी मेरा मन प्रसन्न हो रहा है निर्वाध हो रहा है इतना अच्छा सोया दूसरा है प्रज्ञा में विशारदी करोती और मेरी बुद्धि को क्या कर रहा है ये विश स्फुट कर रहा है ये स्वच्छ कर रहा है निर्मल बना रहा है इतना अच्छा सोया नींद ठीक आ गई मन प्रसन्न हो गया और बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है स्वच्छ निर्मल हो गई है तो ये इतने लक्षण इसके बताए कि ये अनुभूति निद्रा काल के हैं अच्छा सोया तो या दूसरा है करबट बदलते रहा यह तो नहीं पता चला कि कैसे हुआ लेकिन यह तो लग रहा था करवट बदलता रहा नींद नहीं आई ठीक से बीच बीच में झटका लगता रहा उसको कह रहे हैं कि दुखम अस्वापसम दुखपूर्वक सोयानम में मना और मन ऐसा लग रहा है चुराए चुराए ऐसा है ठीक हाँ स्त्यान माना चुराया चुराया लगता है नहीं क्या, स्ट्याना। स्ट्याना। उसको कहते है ना। प्रमाद। वो या जो भी कुछ कह लो चलो हाँ वही चलो <coughs> तो मेरा मन क्या है भाग रहा है दौड़ रहा है अस्थिर है, है स्थिर हो रहा है मेरा मन। अनुपस्थितम घूम रहा है चक्कर आ रहा है अभी भी थकान हो रही है इधर उधर हो रहा है अनबस्थितम स्थिर नहीं हो पा रहा है अच्छा तो। कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है ऐसे इच्छा नहीं ना। कुछ करने की इच्छा नहीं होना इस तरह का। तो यानी हमने क्या किया है सोया, करने की इच्छा नहीं हो रही है मन में। और क्या हो रहा है, मन मेरा चक्कर घूम रहा है और अनुस्थितम स्थिर नहीं हो पा रहा है कुछ पूछ नहीं पा रहा हूँ तो ये दूसरे लक्षण ऐसी स्मृति होती है तीसरी स्मृति होती हम पूरा बेखबर सोया बेच के स्थिर नहीं होना चंचल है स्थिर नहीं हो रहा है अभी तक कुछ सोच नहीं पा रहा निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कुत्ते कुत्ते वाले में बढ़िया सोता है उसकी नींद खुल जाती है नींद आती जब पूरी आती है वो ऐसे नहीं बीमार होगा तो सोता रहेगा पैर मारता रहेगा नींद तो उसको भी वैसी आएंगे, सभी की नींद ही वैसी। हाँ वो अच्छी इसलिए होती है एकदम उड़ जाता है वो और एकदम सो जाता है हम पूरा घोड़ा बेच के सोया कुछ नहीं पता चला बेखबर होकर नहीं, नहीं पता चलना यानी कुछ अच्छा भी नहीं लगा उसको और दुख हो रहा है ये भी नहीं लगा उसको कुछ पता ही नहीं चला बस पढ़ा रहा पढ़ा रहा इतना ही रहा क्या कर रहा था ये भी नहीं पता इतना ही था कि पढ़ा रहा बस शरीर टूट रहा था इधर उधर हो रहा था करबट बदल रहा था नींद नहीं आ रही थी तभी तो ये भी कह देंगे, पर तो कुछ पता भी नहीं था ये भी इधर उधर वो हो रहा है इसका मतलब नींद तो थी पर अच्छी नहीं थी सुखद नहीं थी तो गाढ़ा मोडो अहम असाफम गाढ़ा बिल्कुल बिमोड़ होकर के सोया गुरु ने या मेरा शरीर भारी भारी लग रहा अभी यानी कि एक बजे डेढ़ बजे के बाद सो जाएंगे ना फिर ये शुरू हो जाएगा इस तरह का दिन में सोएंगे तो इस स्थिति शुरू में नींद में आ जाएगी ठीक दस पाँच मिनट के लिए अधिक सोएंगे कफ मुझे बढ़ने लगेगा तो फिर ऐसी स्थितियाँ आएगी गुरु में गात्राणी शरीर भारी होने लग जाएगा यानी शरीर भारी भारी हो रहा है गुरुण में भारी बात्रानी शरीर शरीर मेरा भारी भारी लग रहा है और चित्तम, प्लांतम, प्लांतम में चित्त चित मेरा थका थका सा लग रहा है यानी थकावट सी लग रही है अलसम मोषित इव तिष्ठति तिषति आलसम यानी पूर्वक आलस्यूर्वक मोषित चुराया चुराया सा, सा होया हुआ कुछ लग रहा है चुराया चुराया मुशितोर को कहते हैं चुरा लेता है और चीज इसलिए चूहे को मूशक कहते हैं तो इसमें भी खोया खोया सा लग रहा है वो तो चला गया कुछ हानि हो गई आलसम हालस से आ रहा है मुष्टम अलसम उचित ऐसा रहता है जैसा जैसा खोया जैसा रहता है स अयम प्रबुद्धस्य से प्रत्यवर्षो तो वह यह हुए का प्रबुद्ध मन जागे हुए का, का। वह ये जो स्मरण है स्मरण है, वह यह जो जागे वे का प्रत्येक है, न प्रत्यानुभवे, प्रत्या के अनुभव के बिना न सत नहीं होना चाहिए इन्हीं के बिना अनुभव किए स्मृति नहीं होती है कभी भी जिसको नहीं देखा उसकी स्मृति नहीं होगी तो स्मृति से देखे सुने की होती है अनुभूत की होती है इसीलिए किसी से कोई चीज़ रख, किसी को कोई कहा यहाँ रख दो तो दूसरे को नहीं पूछते हैं कहाँ रखा उसी को पूछते हैं कि कहाँ रखा क्योंकि तो दूसरे को तो पता ही नहीं लगेगा कहते मुझे क्या पता कहाँ रखा अनुभव अनुभूत की ही स्मृति होती है बिना अनुभूत की नहीं होती है तो यहाँ भी अब स्मृति हो रही है ऐसा ऐसा लगा उस समय सोते समय इसका मतलब उसका ज्ञान हो रहा था ज्ञान होने के कारण वो भी एक ज्ञान विशेष है स्मरण हाँ बिना अनुभव के नहीं हो सकता नहीं होना चाहिए न स नहीं होना चाहिए और तदाश्रिता फिर उस अनुभव के आश्रित स्मरण के जो आश्रित स्मृतियां हैं और स्मृत तद विषया उस विषयक स्मृति भी नहीं होनी चाहिए बिना उस स्मरण के आश्रित जो स्मृति है और उस विषय वाली जो स्मृति है ये ऐसे ऐसे लगा बहुत बढ़िया लगा सोने में बहुत खराब लगा सोने में ऐसे टूटा टूटा से लग रहा था ये स्मृति के आश्रित वाला ज्ञान है सीधे सीधे नहीं है ये उसकी आश्रित स्मृतियाँ और उस विषय का भी जो ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए तस्मात लेकिन होता है ऐसा तस्मात इसलिए प्रत्येक निद्रा निद्रा प्रत्यय विशेष ज्ञान विशेष है ज्ञान विशेष होने के साथ समाध हो इतर प्रत्येवत निरोध व्यायी तो इसलिए वो निद्रा जो तृतीय ज्ञान है समाधि में अन्य ज्ञानों के समान ही रोकने योग्य है जिसमें नींद आ रही है वो समाधि नहीं हो सकती पक्की बात है बिना नींद के ही समाधि होती है नींद आती हो तो समाधि नहीं होगी हाँ यानी दूसरी जान को भी रोकना पड़ता है इसका अर्थ नहीं सारे को रोकना पड़ता ऐसा नहीं है यानी जो ध्येय स्मृति है वो तो रहेगी जिसका जप करना है जिसका ध्यान करना है वो तो प्रत्यल हो क्या प्रत्येक वो तो रहेगा ही रहेगा एक रहेगा वही जो संकल्पित है जिसके बारे में हमको ध्यान करना है जिसका ध्यान करना है वो रहेगा उससे अतिरिक्त सब रोकने के योग जैन विशेष लेके आएगी इसमें वो विषय-विषय विशेष पता नहीं चलता है वो तो देखा नहीं ये तरबूज है और ये पपीता है और ये ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे जान होंगे ध्यान में बैठेंगे तो लागिले आगे रख दिया और ध्यान में बैठ गए नीचे नि डाल दिया उसको रखा नहीं ठीक से तो स्मृति आएगी नहीं जो आ जाएगा जो होगा वहाँ वो आ जाएंगे तो पूछेंगे ये स्मृति आ जाएगी ये क्या है ज्ञान विशेष है और नींद वाले में क्या है कैसा काला पीला ये सब कुछ नहीं होता है ना उसमें पर है कुछ ऐसी ढूंढो तो नींद में क्या था कैसा था बस था इतनी है ना इसलिए कहा ज्ञान विशेष अन्य विषयों जैसा नहीं है रूपादि जो है जिसमें आदि जैसे होते हैं उस निराकार जान है साकार वाला ज्ञान नहीं है तो जैन विशेष है हाँ स्वप्न में तो होता रहता है नहीं कि यहां उड़ रहा हूँ यहाँ छत पर से छलंग मार दिया हवाई जहाज को पकड़ लिया ना नींद में नहीं होता है उसके बाद नींद आती है अब रात को जब सोते हैं ना तो क्रम देख लेना नींद टूटने के बाद या तो शुरू होगा या इसके बंद होने के बाद ही नींद आएगी नींद आने से पहले बीच में लगता है अब नहीं सोच सकता यानी चिंतन बंद होता है बंद होने के बाद एक स्थिति आती है अब चिंतन बंद हो गया उसके बाद आगे वाला पता नहीं चलता है लेकिन ये सब काम बंद हो गया ये पता लगेगा फिर सो जाएंगे तो इसमें जिसमें विचारते रहते हैं देखते रहते हैं ये किया वो किया ऐसा होगा ऐसा ये स्वप्न है स्वप्न का भी पता लगभग नहीं चलता है कि स्वप्न देख रहा हूँ जागने के बाद पता लगता है कि स्वप्न देखा देखते समय नहीं लगता है कि स्वप्न देख रहा हूँ उसमें साथ साथ देख रहा हूँ यही लगता है स्वप्न देख रहा हूँ ये ध्यान की स्थिति में अगर जाए ना या कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं तो अभी स्वप्न देख रहा हूँ यानी कोई चीज़ खो गया बस में यात्रा में जा रहे थे और वो अपना आपका सामान चला गया बस चली गई आप रह गए फिर अपना इधर उधर टटोला क्या हुआ तो फिर लगे है तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ लेकिन ये बहुत कभी कभी लगेगा वैसे नहीं लगेगा वैसे लगेगा साक्षात ऐसे ही हुआ स्वप्न देखने का भी ज्ञान नहीं आता है यानी कि बाहर का ज्ञान यदि काम करने लगा ना तो निद्रा ही नहीं है स्वप्न नहीं है वो तो जागरण है जागरण में यही तो होता है कि जो देख रहे हैं उसका ज्ञान होता है इसको मैं जान रहा और जो जागरण की अवस्था में उसमें यही जानने इतना बंद हो जाता है मैं इसको जान रहा केवल ये ज्ञात हो रहा है इतनी स्थिति रहती है कर्तृत्व तो बोध नहीं रहता है वहाँ जागरण में कर्तृत्व तो बोध रहता है यद्यपि कर्तृत्व तो बोध होता है वहां पर कि मैं ही जान रहा हूँ इसको लेकिन इस रूप में जान नहीं होता है जैसे अभी हो रहा है ना कि मैं जान रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ऐसा भी लगता है स्वप्न में ऐसा नहीं लगता है वो सीधे हो रहा है ये ऐसे लगता है हाँ बुद्धि नहीं काम करती है मतलब मन काम करता रहता है बुद्धि नहीं काम करती आए, देखने ही उसको हाँ देखने। उसको देखते वैसे दूर होगा इसीलिए कोई मारता है ना तो वो कुछ नहीं करते जागरण में तो पूरा करते हैं पानी दे देते हैं और वहाँ तो एकदम सुकड़ जाते हैं मारते मारते बचते हैं बस तलवार लगने वाली होती तब तो बचते हैं तो उसके पहले कुछ नहीं होता है और यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ये दोनों में अंतर रहता है वहाँ बुद्धि नहीं काम करती करें क्या वहाँ जैसे वो घटना घट गट रही होती है वैसे ही वैसे देखते रहते हैं बस अनुभव करते रहते हैं तो ये तो हो गई निद्रा वृत्ति उसके बाद है अनुभूत विषया असंप्रमोसा स्मृति अनुभूत विषय का असंप्रमोश संप्रमोश पीछे आया था ना जिसे हो जाना तो कहा असंप्रमो नहीं खोना नहीं रह जाना अनुभूत विषयों का रह जाना यह क्या है स्मृति वृत्ति है अनुभव विषयों का पुनः ज्ञान होना इसका नाम है स्मृति किम प्रत्यय चित्तम स्मृति आहूषित विशेष पर है चित्तम आपको याद है नियम मात्रम स्मर्ती, मातु स्मर्ती। है एक बार ष्ठी होती है एक बार द्वितीय होती है खेद पूर्व स्मरण में ष्ठी होती है और वैसे द्वितीय होती है तो यहाँ पर कौन सा है ये चित्त से स्मृति चित्तम स्मृति चित्त क्या प्रत्येक को स्मरण करता है प्रत्येक को याद करता है यानी ज्ञान को याद करता है ज्ञान का स्मरण करता है आहोषित अथवा विशेष विषय का इन चित्त में चित्त जो स्मरण कर रहा है वो स्मरण विषय का करता है या विषय की जान का तो पिता रख आम रख दिया ला करके अब यहाँ अभी जो स्मृति आ रही है उसकी तो आम विषय की आ रही है या आम के जान की आ रही है स्मृति आप कमरे से होके आ गए तो कमरे की स्मृति हो रही है या कमरे की ज्ञान की स्मृति हो रही है हुँ? वो तो अलग अलग विषय हो गया ना और क्या क्या है केवल कमरे की जितनी मतलब जितनी भी स्मृति हो रही है तो स्मृति उस सीधे विषय की हो रही वस्तु की हो रही है या वस्तु के ज्ञान की हो रही है वही यहाँ पर प्रश्न है किम, चित्तम स्मृति आहोषित विषय क्या चित्त प्रत्यय का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है हाँ प्रत्यय यानी जानकार एक कारण अर्थ में आया था बाकी तो ज्ञान अर्थ में ही आया ज्ञान कई कहीं, कहीं कारण अर्थ होता है अधिकतम पूरा प्राय ज्ञान होता है तो ज्ञान का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है इस विषय में क्या बता रहे हैं फिर इति इस स्थिति में जानना चाहिए कि इतना अध्यह कर प्रजोपरक्ता प्रत्य, ग्राह्योपरक्त प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण तथा उभय चलो कोई बात नहीं हुई होगा तथा तथ जातीय कम संस्कार आरभते ये उत्तर दे दिया उसका इसमें क्या होता है ग्राहियो ग्राह्योपरक्त प्रत्यय नहीं विषय से उपरक्त जुड़ा हुआ जो प्रत्यय है उससे जो संबद्ध ज्ञान है ग्राह्य से जो संबद्ध ज्ञान है वो क्या करता है ग्राह्य ग्रहण ग्रहणो भयाकार निर्वासा ग्राह्याकार और ग्रहणाकार विषयाकार और विषय के ज्ञानाकार विषय रूप और ज्ञान रूप दोनों ही रूपों में दोनों ही रूप का निर्भाषा यानी बताने वाला होता है ग्राह्यो प्रक्ता प्रत्यय ग्राह्य से जो संबद्ध प्रत्यय है ज्ञान है वो ग्राय और ग्रहण यानी विषय और उसका ज्ञान दोनों का निर्वासक यानी बताने वाला होता है दोनों को प्रकट करने वाला होता है क्योंकि तथा जाति और वही वो ज्ञान तथा जाति कम संस्कार आरभते उसी प्रकार का संस्कार आरभति बनाता है ग्राही और ग्रहण दोनों के स्वरूपों का निर्भाषक होता है और उसी प्रकार का यानी ग्राही ग्रहण दोनों प्रकार का के संस्कारों का निर्माण करने वाला होता है कौन वो प्रत्यय प्रत्यय हुआ है ज्ञान जो हुआ है ग्राही को देख करके जो ज्ञान हुआ है नहीं विषय को देख करके जो ज्ञान होता है अनुभूति जो होती है हो, अनुभूति ज्ञान की और विषय की दोनों की अनुभूति को उत्पन्न करने वाला होता है वो और उसी अनुसार फिर संस्कार बने यानी संस्कार जो बनेंगे दोनों ही रूप में बनेंगे वस्तु रूप में भी और वस्तु के ज्ञान रूप में भी पपीता और पपीती का जो ज्ञान है वह यात्मक स्मृति बनेगी अनुभूति पिता और पपीता का ज्ञान में तो क्या हो गया जैसे कि आपको हुआ कि आपका क्या नाम है या किसी व्यक्ति का नाम आप भूल रहे हैं अभी आपने अष्टद्यायी कितनी याद की है कुछ की है एक अध्याय अच्छा ये वाले सूत्र से आगे बताओ ना विवाह विभाषा हाँ इसके आगे क्या है नहीं याद है ना पर इसके आगे कोई सूत्र है ना इतना याद है लेकिन सूत्र का अभी वो स्वरूप नहीं याद है तो ये कुछ है ये तो ज्ञानो लेकिन विषय कैसा है वो कौन सा सूत्र कैसा है ये नहीं हो रहा है तो जिसमें स्वरूप पूरा आता है वो समझो कि ज्ञान है वो नहीं वो विषय है और जिसमें केवल उसका अस्तित्व बोध हो रहा है वो ज्ञान है मतलब वो तो हाँ पूरा चित्र जब आएगा तो वो विषय हो गया उसको जो नहीं ज्ञान में और विषय में अंतर होता है ना विषय यानी ये चीज़ है बस ये ज्ञान हो गया इतना मात्र लेकिन ऐसा है तो ये विषय का स्वरूप हो गया उसमें यानी कोई भी कहे नहीं गाय है ऐसे भी बता ना कि ये क्या नाम है एक वो होता है एक चिड़िया होती है उसकी उड़ने पर क्या होता है ना वर्षा होती है अभी आपको ज्ञान तो हो गया लेकिन वो चिड़िया को देख के आपको पता लगेगा कि इससे बरसा होती है लेकिन किसी चीज में उड़ते समय देखेंगे बारिश से पहले वो उड़ती है छोटी सी चिड़िया होती है होती है उसके जैसे होती हो तो है उधर को उधर पतली होती है वेद में तो नहीं हो ऐसे प्रत्यक्ष में देख सकते हैं इसको तो उसको जब देखेंगे तो अब सुनने के बाद जो ज्ञान हुआ है ना आपको देखने के बाद अलग सा होगा वो इसमें शाब्दिक भी कह सकते हैं प्रत्यक्ष भी भेद कर सकते हैं लेकिन जिस चीज़ को आपने प्रत्यक्ष देखा है उसमें कई चीजें यानी सामान्य विशेष दोनों आ जाएंगे रूप रंग आदि जो भी होगा कुछ ऐसी चीज़ आएंगी एक में होगा है बस सारा वो वो नहीं खुलेगा उसका अंग प्रत्यंग नहीं खुलेगा तो जितना अनुभव होता है वो ज्ञान होता है या कभी कभी इस ज्ञान के स्वरूप को सीधे अनुभव करना चाहते हैं तो चिंतन जब बहुत कड़ा होता है किसी विषय का तो उसमें लगता है कि ये वस्तु तो नहीं लेकिन इसका मैं ज्ञान झोंका हूँ जान रहा हूँ घड़ा तो नहीं है लेकिन घड़े का मुझे जान हो रहा है अभी गाय को तो मालू करके देखो तो एक जान आएगा लेकिन वो गाय नहीं है ये लगेगा मुझे दूध निकालने लगेगा तो नहीं निकलेगा लेकिन ये तो होगा ना कि इसका दूध निकलता है तो इन दोनों में भेद करें विषय साक्षात जब होता है उस समय की अनुभूति में और नहीं होता है तो अनुभूति में ही थोड़ा सा भेद रहता है अभी केवल ज्ञान है विषय रूप में नहीं है कैसा है किसी समय विशेष रखता है ये नहीं, तो नहीं है। वही तो बता रहा है ना दोनों की होती है ज्ञान की भी होती है विषय की भी होती है अकेला नहीं होता है ज्ञान नहीं जो बुद्धि होती है निर्विषय होती नहीं है फिर भी हम उसमें कुलाड़ा मार रहे हैं स्वरूप ऐसा नहीं होता है ज्ञान की विषय रही तो ज्ञान हो फिर भी ज्ञान अलग चीज है विषय विषय बाहर होता है ना हर समय गाय तो गौशाला में ही रहेगी इन पता तो यहाँ चल रहा है ना वो तो जो यहाँ केवल पता चल रहा है वो क्या है ज्ञान है वो विषय वहाँ पर है अब इतना कर लो कि विषय और जान विषय सहित जो जान होता है केवल जान होता है कैसे करें आप उसको इतनी थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं वैसे कोई भी जान बिना विषय के नहीं होता है नियम यही है निर्विषय जान होता ही नहीं है, हो तो नहीं है। होता नहीं है ना उदाहरण कैसे बनाए तो इसको हाँ इसीलिए कहा ना दोनों होता है विषय की भी स्मृति कराता है और विषय के ज्ञान की भी अब यहाँ दोनों चूँकि भेद दिखा रहा है तो दिखाने के लिए अब कुछ करने पड़ेंगे अपने को तो इतना ही अंतर कर सकते हैं कि वहाँ जो गाय को देख के एक जान होगा और एक यह यहाँ जान करके देखोग देखने के बाद फिर उसको या देख साक्षात देखो फिर उसको हटा करके फिर देखो तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा ज्ञानपूर्वक विषय देखा होगा तो तो ज्ञानपूर्वक स्मृति आएगी नहीं तो ऐसी आएगी उलट सी आएगी केवल पता लगे कुछ था यानी कि विषय और ज्ञान ये अलग अलग होते हैं लेकिन हमको जो ज्ञान होता है ना वो विषय से अलग भी बिल्कुल होता हो ऐसा नहीं होता है निर्विषय ज्ञान नहीं होता है ये नियम है कोई भी ज्ञान होगा कोई विषय तो होगा ना उसका किसका ज्ञान है ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान अलग है और विषय अलग होता है विशेष वस्तु होती है जान केवल अपने अंदर की चीज होती है अनुभव की विस्मृति होती है जिसको अनुभव किया वो बाद में लगता है इसको मैंने जाना था रूप की नहीं होगी उसको सुना तो हुआ क्या लगेगा उसको यानी उस हाँ वो रंग रूप कैसा लंबा चौड़ा वो बताते नहीं ए टीढ़ी खीर है किसी अंधे को बता दिया किसी ने कई चीज़ समझाया उसको कि आज खीर बनी थी उसने कहा खीर खीर क्या होती है उसने कहा सफ़ेद सफ़ेद जो होता है ना वो खीर होती है तो सफ़ेद कैसा कैसा होता है वो बगले जैसा होता है तो दा बगला कैसा होता है उसके हाथ में दे दिया बगला दे दिया उसके हाथ में उसने तो कहा अच्छा टेढ़ी मेढ़ी होती है खीर ऐसे होगा उसका अंधे को ज्ञान रूप का नहीं होगा कितना ही समझाओ उसको उसकी अनुभूति हुई नहीं है उसको सुनने से जैसा लगा है ना उतनी जानेगा वो सुन के जो भी जान उसको उत्पन्न होता है बचपन से उतना शब्दों के अनुसार हो जाएगा